हम <स्थाँ> समझे कि भरण पोषण करने वाले दुनिया में कोई दूसरे कहते हैं वो हमको दे देता है तो हमारा जीवन चल रहा है ऐसा कुछ नहीं है। वो सब भरण पोषण करने वाला परमात्मा ही है सबका और जो कुछ हम जीवन में चाहते हैं जो शांति विश्राम सुख जो कुछ भी हम जीवन में चाहते हैं वो सब परमात्मा है परमात्मा के प्राप्त होने में सब कुछ प्राप्त हो जाता है अब आरोप right. धरे नाम हृदय दैवचारी हरे नाम हृदय पुरुष दैवचारी मुनिधन जन सर्वस शिव प्राणी सर्वस शिव प्राणा बालिकेसते सुखमा बालिकेस ते सुखमा बारह ते निजित पति जानी बारह ते निजित पति जानी लक्ष्मण राम ति मानी नचमन राम चरण रति मानी भरत शत्रुन जूनो भाई ई सेवक जस प्रीति बढ़ाई प्रभुसेवक जस प्रीति बढ़ाई श्याम गौर सुंदर दौ जो जोरी श्याम गौर सुंदर गौ जोरी चारे शील रूप धामा चारेशील रूप मुणा तदपि सुख सागर रामा तथा अधिक सुख सागर हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा सूचक किरण मनोहर हासा सूचक किरण मनोहर हासा कबूँ छंग कबरना कबूँ छंग कव कब बर फलना मातु तो दुलाय किय प्रियललना मात दुलारय कही प्रियललना पक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद्पक ब्रह्म निरंजन सोवज प्रेम भगति बस कौशल्या केोद सोज प्रेमस कौशल्या केवर राीज पवन सुख हनुमान गीजम गीज अब देखो भगवान की जो लीला का भी वर्णन करते हैं मैंने कथा भी चलती है भगवान के बाल चरित्र उसका भी वर्णन करते हैं लेकिन उससे भी ज्यादा वर्णन करते हैं कि परम परमात्मा है परमात्मा है का निरूपण ज्यादा है देखो धरे नाम हृदय विचारी वशिष्ट जी ने इस प्रकार हृदय में विचार करके दो चारों भाइयों के नाम रखे और क्या बोले वशिष जी के बोले के वेद तत्व नृत्य हे राजन ये तुम्हारे चारो पुत्र वेदों बेड़ चार के चार वेदों के तत्व हैं ये का तत्व क्या है परमात्मा वेदों का प्रतिपाद विषय क्या वो जो वेद कि निरूपण करते हैं कि परमात्मा ऐसा ऐसा है वही परमात्मा ये है वही ब्रह्म है और चारो पुत्र हैं तो अब इस प्रकार से भी कई प्रकार गोस्वामी के फिर आगे चल करके देखते हैं जनक जनकपुरी में पहुंचे भगवान राम लक्ष्मण जी धन उसके बाद फिर जो है ये है में पहुंचे उनका विवाह होता है उस विवाह के अवसर पर देखो तो ये बातें विस्तार की गई है फिर ये चारों भाई क्या हैं वो एक पर परमात्मा ही चारों भाई और जिस चार अवस्थाएं हैं वे चार जो वो बहुए जिन्हें वो परमात्मा जो है चार रूपों में है ओंकार जो है वेदगंत शब्दों तो के रूप में ओंकार है जो ओंकार है वही परमात्मा है ओम और परमात्मा दोनों एक ओम नाम है परमात्मा नानी है ओंकार की चार मात्राएं हैं और परमात्मा के भी चार पाद ओम आ उ मा, और अमात्राओ शांति ये चार पाद है ये चार मात्राए परमात्मा भी इसी प्रकार से जागृत स्वप्न शुषुप्ति और तुरी ये चार अवस्थाओं में चार जगह परमात्मा विद्यमान है वही जो ब्रह्म है वो परमात्मा है आत्मा है और वही सुषुप्तावस्था में प्राग्य है वही स्वप्न अवस्था में तेजस है वही जागृता अवस्था में भैश्य है चार नाम हो गए उसके परमात्मा चार स्थानों पर चार रूपों में हो गया इसके माने है जो ये चार अवस्थाएं हैं उन चारों अवस्थाओं को जो विमानी है उन सबका वर्णन नहीं आ रहा है कथा चलती है भगवान राम की इसमें भगवान राम लक्ष्मण भरत चार है ये चार क्या है कोई जागृता अवस्था विमानी है कोई सपना अवस्था भी है कोई शिक्षता अवस्था भी है और कोई तुरस्था भी मानी है इस प्रकार के चार है भगवान राम जो वो तो तुरैयावस्था है परम परमात्मा है तुरी अवस्थाभि विमानी होकर के जो आत्मा है ब्रह्म है ये परमात्मा है वो तो भगवान राम हो गए जो प्राग है वो भरत जी जो विमानी है वो भरत और जो तैयस है वो शत्रुघ्न जो सपना विमानी और जो जागता विमानी है वो है लक्ष्मण थी थी। उसको कहते हैं विश्व तो जैसा हम वर्णन करते हैं तो उससे तो लगता है कि हमारी व्यक्तिगत अवस्थाएं जागृत रूप बना जागित, जागित अभिमानी जो वैश्व है वो वैश्विक और इसी प्रकार से समस्त है समस्त में उसे विराग कहते हैं जो अपने यहां जो व्यक्तिगत रूप में जो तेजस है समस्त रूप में वो हिरणगर्ग है जो वैश्व रूप में यहाँ पराग्य है वो समस्त रूप में ईश्वर है जो यहां पर आत्मा है श्री अवस्था अभिमानी आत्मा है वो समस्त रूप में परमात्मा या ब्रह्म है तो अपने यहां जो परमात्मा ये सब निरूपण है इस रूप में इसको परमात्मा को देखना चाहिए यह शास्त्र परमात्मा अपनी अपनी कल्पना से कुछ हो सकती है लोगों की परमात्मा के संबंध में लेकिन जैसा परमात्मा कहते हैं वो ये वो परमात्मा सर्वत्र का नहीं परमात्मा तो है है लेकिन वही परमात्मा ईश्वर है समस्त रूपये वही परमात्मा हिरण कर दी है जब उसने सुक्ष का ली का वहाँ पर हम इसको विस्तार से देखेंगे यहाँ पर तो इसीलिए बताते हैं कि तत्व बोध में इन सब बातों का खुलासा करके जैसे हम बता रहे हैं इस प्रकार से बताया गया यहाँ पर तो वशिष्ट जी ने केवल कह दिया वेद तत्वचारी तुम्हारे पुत्रचारो वेद तत्व मन ओंकारक स्वरूप ओंकार के चार मात्राओं की तरह से ये चार तुम्हारे पुत्र आ गए अब इनके चार जब ये जब ये आत्मा है प्राग्ञ है तेजस है और ये जो विश्व है ये चार तो उनके हुए और इनकी चारों की चार अवस्थाएं जैसे विश्व की अवस्था जागृत अवस्था है तेजस की अवस्था शब्द अवस्था है प्राग्ञ की अवस्था शिशुक्ता अवस्था है इसी प्रकार से आत्मा की अवस्था तुल अवस्था है तो चारों की चार अवस्थाएं तो अवस्था वाचक स्त्रीवाचक तो स्त्री वाचक होने के कारण से इनकी जो बधुए स्त्री है वो चार अवस्थाएं हो गई अब इतनी नहीं कि प्राचीन काल में कभी ये चार मनुष्य हुए होंगे उनकी चार पत्नियां हुई होंगी उनके विवाह हुए होंगे तो निराश लौकिक तथा मात्र मानने और न, न रहो इनके सूक्ष्म जो बातें हैं उनका सबका ये मान दूर गया है तो जैसे जागता अवस्था का अभिमानी अभिमानी अगर लक्ष्मण है तो उनकी पत्नी जो है वो जो है विवाह करके आए वो जो है उनकी अवस्था जागता जागृतावस्था में उर्मिला जो है सुख तीर्थ उसके बाद फिर सुतकी सुख तीर्थ स्वप्नावस्था मांडवी सुषिप्तावस्था सीताजी तुरी अवस्था इस प्रकार की चार अवस्थाएं हैं वस्था? इन चार अवस्थाओं के अनुसार से उनके अभिमानी उनके स्वामी पति हो करके वो हो गए तो अब जो स्त्री पुरुष स्त्री पुरुष भगवान राम सीता स्त्री पुरुष स्त्री पुरुष ऐसे स्त्री पुरुष नहीं लौकिक स्त्री पुरुष इस प्रकार से इनको देखो वेद तत्व पुत्र इस प्रकार से वेदों के तत्व हैं फिर बताया देखो मुनिधन कोमा जन सर्वस कौम शिव प्राणा ये भगवान राम जो है ये, ये है ये सब भगवान राम ये चारों भाई जितने हैं ये कहते हैं मुनि धन, मुनियों के जो तो धन है जैसे बशिष्ठ जी मुनि है तो धन उनके ये धन है कैसे धन है जैसे कंजूस का धन है जैसे कंजूस व्यक्ति को अपना धन बड़ा प्यारा होता है ऐसे मुनियों को ये परमात्मा बड़ा ही प्रिय है वो कभी उसको अपने से अलग नहीं करता उसको व्यय कर सकता किसी को दे नहीं सकता वो अपने सजोए रखे रहेगा रहे अपना धन को ऐसे ही वो सदा अपने धन को जब वो अपने स्मरण करते रहते हैं भगवान का उन्हीं का चिंतन करते रहते हैं उसी में स्थित रहते हैं मुनियों के लिए वो धन के समान है मूल्यवान धन है। और जन सर्वत जनमन भक्त भक्तों के तो सर्वत भक्त लोगों के लिए भगवान क्या है कि जो कुछ ऐसा भगवान है जैसे तुमेव माता च पिता सखा तुम्हें भाई हो तुम्हें बंधु हो तुम्हें विद्या हो तुम्हें ज्ञान हो तुम्हें संपत्ति हो तुम्हें जीवन हो तुम्ही प्राण हो सब कुछ तुम्हें भक्तों को ऐसा दिखाई देता है भगवान का संबंध भक्तों से इस प्रकार और यह शिव और शंकर की खेले की प्राण ही प्राण के बने प्राण के बिना जैसे शरीर नहीं उसी प्रकार से बिना भगवान का स्मरण किए शंकर जी शंकर ने अगर शंकर जी विश्वास है भगवान का तो बिना परमात्मा के ज्ञान के विश्वास कहा इसलिए विश्वास और ज्ञान तो अल्लीशक है एक दूसरे पर अवलंबित रहने वाले माने एक दूसरे से एक प्रकार से अभिन्न उनके प्राण ही है कि मैने उनसे कुछ भिन्न नहीं है शंकर जी कई रूप है शंकर जी कई प्राण है शंकर जी कई तत्व है इस प्रकार से देखते ये परमात्मा की महिमा होगी। तो इसके माने ये है कि अज्ञानी व्यक्ति कहानी परमात्मा को तो उपेक्षा करें लेकिन ऐसे जो भक्त लोग हैं जो मुनि हैं, ज्ञानी जन लोग हैं उनके लिए तो परमात्मा ही सब कुछ है और परम प्रिय है बाल के लसते ही सुख माना ऐसा जो परमात्मा है उसने मानवीय शरीर धारण करके बालक रूप होकर के बाल, बाल क्रीरा कर रहा अ अच्छा अवतार की कथा भी कहोनी तो है इसलिए परमात्मा के वर्णन हो गया और उनके अवतार कथा भी हो गई कि तो वो बालक होकर के बालक पीड़ा कर रहे हैं खेलते हैं अब वो अगर अभी उनका जो जिस रूप में वर्णन है वो अभी बैठ ही नहीं पाते हैं केवल गोद में हैं या पलने पर पड़े हुए हैं बस इतनी ये काम है भी वो अपने हाथ पर चलाते रहते हैं हंसते रहते हैं खेलते रहते हैं मुस्कुराते रहते हैं के भरते रहते हैं बोलते रहते हैं बस इस प्रकार की लीलाए वो अपनी कर रहे हैं उसका वर्णन कर दिया बारह अब एक बात और बताते हैं यहाँ से ये कहते हैं कि देखो भगवान राम के साथ लक्ष्मण जी और भरत जी के साथ शत्रुघ्न जी शतर दोनों की जुड़िया लग जाती है और ये बराबर साथ साथ रहते हैं और एक दूसरे से बड़ी निकटता होती प्रेम होता सुख रहता है तो बारह से मैंने बालपन से ही बारह जबकि उनको बोल भी नहीं जब को पता नहीं की मेरा भाई है कौन है कहाँ आए क्या है उस अवस्था के बाद बैठ भी नहीं पाते हैं चल भी नहीं पाते हैं उस अवस्था में भी इन दोनों का साथ बढ़ गया की हित बारह अपना हितु और अपना स्वामी समझ करके लक्ष्मण राम लक्ष्मण जी को भगवान राम की उसी समय से है बाल बाल्यकाल से ही बाल्यपल से ही उनको तो लक्ष्मण जी के मन में क्या है ये सब प्रकार से हमारा हित करने वाले यही और यही हमारे स्वामी दो स्वामी और हित करने वाला ये दोनों धारा करके उनके चरणों में बराबर प्रेम करते हैं लक्ष्मण राम मानी अब ये कैसे मानी हुआ? कि बाल काल में जबकि ये इतने छोटे छोटे हैं तब तो लक्ष्मण जी के मन में भगवान राम के प्रति तो चरणों में प्रेम है और उनको वो जो है अपना स्वामी मानते हैं और उनके उनको अपना हितु मानते हैं ये बात कैसे पता चली तो उनकी जो समय की होती हैं, उनसे ऐसा ही मालूम होता है जब ये चारों खेलते हैं तो लक्ष्मण जी तो भगवान राम के साथ खेलने लगते हैं और जो शत्रुघ्न है वो भरत जी के साथ खेलने लगते हैं और दोनों एक साथ जब खेलते हैं, जब बड़े देते हैं। एक दूसरे को मिलते हैं तो अब ये तो तब हो जब की वो हो, चलते हो फिरते हो बैठते हो तब की बात है लेकिन ये जो तो बात उस समय की है जिस समय की वो लेते हुए अभी बैठ नहीं सकते गोद में पल्ले में उस की बात है अब इनको तब प्रकार के भाव उसी समय से है। तो फिर संतों महात्माओं का कहना इस प्रकार का कोई कहते हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि कहिए कि यहाँ महाराज दशरथ थे और वहां पर उनको भरत को खिला रहे थे वहां शत्रुघन जो है वो वो भी वहां पर थे शत्रुघन को भी खिला रहे थे भरत को भी खिला रहे थे एक एक दिन इस प्रकार का हुआ एक दासी वहां आई तो तो तो उसने जाकर के के के देखा देखा सुमित्रा के तो देखा के वहां के सुमित्रा कि के शत्रुघ्न पास हैं वो तो फिर कमरे में आई भरत इनके यहाँ पर जहां पर महाराज दशर थे तो यहाँ देखा कि भरत शत्रुघ्न यहाँ पर भी हैं तो उसने जाकर के देखा वहां पर कौशल्या के यहां तो वहा देखा जा करके राम भी वहां पर लेटे हुए हैं और वहीं पास वही लक्ष्मण जी भी लेटे हुए हैं दोनों साथ साथ आई तो उसमें शत्रु दिखाई दिए भगवान राम दिखाई दे लक्ष्मण दिखाई दिए महाराज दशरथ उन दोनों को खिला रहे तो वो फिर लौट करके वहां गये और फिर देखा जाकर वहां पर भी दिखाई दिए जहाँ भी दिखाई दिए फिर भाग करके वहाँ सुमित्रा के यहाँ गई फिर करके यहाँ पर आई फिर वहां पर उसी प्रकार को देखा तो महाराज दशरथ ने पूछा कि क्या बात है तुम और फिर कहे की नहीं नहीं आप देख लो तो महाराज दर्शक ने जाकर देखा वहां तो देखा भी थे यहाँ उन दोनों को छोड़ गए वहां जाकर देखा जाकर तो वहां दोनों थे तब उन्होंने जी ने तो महाराज दशरथ ने जी को बुलाया और उनसे कहा कि महाराज जी क्या बात है हम देखते हैं यह सब मामला क्या है कोई समझ में नहीं आता ये उसी प्रकार की मिलती जुटी कथा जैसी की तुलसीदास जी ने यहाँ दी है वो हो सकता है उसी का परिवर्तित रूप कौशल्या के लिए दिया हो कथा तो आती है ये महाराज दश की कथा है तो बस्य जी ने आकर के फिर उनको बताया कहा कि महाराज दशरथ तो आप तो आपको भूल भूल जाते उनकी लीलाएसला लीला है कि राम साथ दिखाई देते हैं उसी समय से तब कहते हैं बारह देवी जी हित पति लक्ष्मण राम चरित्र चरित्री और भरत शत्रु दोनों भाई और प्रभु इसी प्रकारों में एक प्रकार जैसे भगवान राम में, ही में दोनों में और श्याम गौरव सुंदर दो जोड़ी दोनों दो, दो जोड़िया है और दोनों एक श्याम वरण एक गौरवरण ये भी यही खुलसीदास ने बता दिया कब देखो के लक्ष्मण जी जो है गौरवर्ण भगवान राम जो है श्यामवरण इसी प्रकार भरत जी श्याम वरण और शत्रुघन जो है वो गौरवन इस प्रकार से ये दोनों जो है एक जैसे दोनों जोड़ी है जोड़िया एक श्याम गौर श्याम गौर इस प्रकार से दोनों दोनों इस प्रकार से दो जोड़ियां और छबि जननी कृण तोरी बहुत निरख जननी कृण तोरी के माने बहुत सुंदर है और जब देखते है तो उनको बड़ा सुंदर दिखाई देते हैं चारों तो बड़ी प्रसन्न होती है उनको ऐसा लगता कहीं इनको इनकी सुंदरता देख करके हमारी प्रसन्नताकारी नजर में लग जाए इससे तरण तोड़ती है तण तोड़ती माने जो उनकी नजर है वो तिनके ही में लगे नष्ट हो तो तिनके नष्ट हो इनके ऊपर हमारी नजर का प्रभाव ना पड़े इस प्रकार से वो उपक्रम करती है कुछ न कुछ और इसके माने ये कि वो सब के सब आनंदित हैं, उनके सुंदर स्वरूप को देख करके चारे उसी रूप गुण धारा अब देखो उनके लक्षणों का वर्णन करते हैं चारो भाई जो है वो कैसे है सीधान है रूप निधान है और गुणनिधान है चारों और तदप अधिक सुख सागर सागरामा लेकिन भगवान राम ने यह सब सबसे ज्यादा ये लक्षण भगवान राम ने अब फिर एक दिला दिया स्मणिया राम कैसे हैं सुख सागर भगवान राम सागराम सुख के समुद्र है सुख सिंधु है वो सुख समुद्र जो सुख के मनो आनंद में ही राम का रूप धारण किया हुआ तो बाहर भीतर जो कुछ है वो आनंद है भगवान राम इसलिए उनमें सारे गुण भी अब देखो क्रम इस प्रकार से बनता है जिसके हृदय में परमात्मा का वास है उसके हृदय में विशिष्ट चेतना है उसके अंदर विशिष्ट आनंद है और जितना ही आनंद है और जितनी चेतना और ज्ञान है उतनी ही ज्यादा उसके, उसके गुण भी हैं उसके गुण भौतिक गुण मानसिक गुण व्यवहार के गुण ही ज्यादा उसमें प्रकट होंगे भगवान रामये कहते हैं कि शील रूप और गुण ये तीनों अधिक क्यों है भगवान राम आनंद के सिंधु है इसलिए बाकी और चारों भाइयों में भी ये संपुण है क्योंकि परमात्मा के समरूप में लेकिन उनको आनंद सिंधु नहीं कहते हैं कोई जो है भरण पोषण कर रहा है कोई जगत का आधार है कोई इनके जो है दुर्गुणों को दूर करने वाला है इन लक्षणों के विशेष हैं उनमें भी ये संपुण है लेकिन उतने नहीं है जितने की भगवान राम ने ये भी जो भगवान का स्मरण करेगा उसमें भी भगवान जब आएंगे उसके हृदय तो सील आएगा रूप आएगा गुण आएंगे ये व्यक्ति में आना अवश्य परमात्मा ऐसा नहीं किसी हृदय में बहुत लोग बोलते हैं हमें परमात्मा के दर्शन हुए हमें परमात्मा के दर्शन हुए अरे भाई तुम्हें परमात्मा के दर्शन हुए परमात्मा तुम्हें प्राप्त हुआ तो परमात्मा के कुछ लक्षण तुम्हारे अंदर आए कि तुम पहले की तरह वैसी होते रहे जैसे पहले रोते तो थे बाद में रोते रहे क्या दर्शन हुए परमात्मा के दर्शन तक जब तो, तुम्हारा रोना बंद हो परमात्मा दर्शन जब जगर बुम्हारे दुर्ग परमात्मा की प्राप्ति तब तो दुर दुर की हो जब काम क्रोध लोभ विकास दूर तब परमात्मा की प्राप्ति कोई बने परमात्मा की प्राप्ति हो गई इस बच्चों के आधार दोस्तों दोनों एक साथ कैसे रह सकते हैं इसलिए ये परमात्मा के सब शिव निधान भगवान है रूप निधान है गुरु निधान है इस प्रकार से हृदय अनुग्रह जिनके प्रकाशा भगवान के हृदय तो तो तो में अनुग्रह अनुग्रह जैसे बाहर के आकाश में चंद्रमा है तैसे भगवान के हृदय में चंद्रमा के स्थान में अनुग्रह है अनुग्रह का है अनुग्रह दूसरे के ऊपर कृपा कर रहा है दुखी है परेशान है उनका सबका उद्धार सबका कल्याण सबका हेतु इस प्रकार का जो भाव है वो अनुग्रह तो उनके हृदय में सदा अनुग्रह सबके लिए अनुग्रह वो जब वो प्रकट होता है सब क्या होता है जैसे कि चंद्रमा की किरण जो है पृथ्वी प्राप्ति है शांति प्रदान करती है तो आकाश में चंद्रमा स्थित तो उसकी सूचना दे रही है किरण इसी प्रकार से परमात्मा के मुख्य के ऊपर जो दिखाई देती है बाल्यकाल का वर्णन करते हैं भगवान राम प्रसन्न और उनके मुख में प्रसन्नता वो प्रसन्नता किस बात की सूचना है वो प्रसन्नता तो भगवान के अनुग्रह की है। अब देखो भी परमात्मा उसको परमात्मा को समझने के लिए सूक्ष्म बुद्धि चाहिए उसकी भी साधना करनी पड़ती है तो जय ये सब बातें जो है भावात्मक परमात्मा भी भावात्मक अपने हृदय में सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा वो ग्राहको देखना चाहिए परमात्मा इस प्रकार से ग्रोष युक्त किस प्रकार से क्या है उसको उसको अपनी सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा समझने की कोशिश करनी चाहिए बुद्धि में धारण करें यह भी देखें कि परमात्मा का अनुग्रह क्या ये तो उदाहरण देकर के बता दिया जैसे आकाश हु ऐसी आपको समझ में आ जाए चंद्रमा चंद्रमा की किरण इसी प्रकार परमात्मा के हृदय उसमें अनुग्रह और अनुग्रह की किरण मुख्य रूप उनकी प्रसन्नता का सूचना इसके मायने भगवान बाल्यकाल में प्रसन्न मुद्रा में आनंदित है इस प्रकार कबना माथ दुला रही और फिर वो ये कौशल्या की बात है तो कौशल्या कभी गोद में लेकर खिलाती है कभी पालने में उनको लिटा देती है और लिटा करके फिर उनको पालना जलाती है उसमें भगवान राम को जलाती है माथ तो दुला रही है इस प्रकार का दुला करती है प्रेम करती है खिलाती है आप फिर देखो अभी भी देख रहे आप भूल गए होंगे कि ब्रह्म परमात्मा है आपको समझ में आया कौशल्या नाम की स्त्री है उसका एक पुत्र है उसका एक बालक है तो शिव अरे ये बालक नहीं ये ब्रह्म कहते हैं व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण सो अजन त्रेनो भगत कौशल्या कौशल्या के गोद में कौन है जो ब्रह्म है तो है तो उसमें ब्रह्म भावक व्यापक तो जो सर्वत्र व्यापक है व्यापक तो अब मैंने छोटा सा है बालक रूप में लेकिन छोटा जरूर है आकार वो जरूर है लेकिन उतना नहीं है राम के माने अनंत होकर के विद्यमान होकर के व्यापक सारे विश्व में व्यापक और विश्व के परे भी है ऐसा व्यापक परमात्मा है वो भगवान राम ब्रह्म है परमात्मा जो ब्रह्म है वही भगवान राम निरंजन निरंजन किसी प्रकार का कोई विकार नहीं कोई दोष नहीं इस प्रकार का निरंजन निर्गुण जो निर्गुण वही शाकार की तो एकता दिखाते हैं जो निर्गुण है वही शगुण है दोनों में कोई भेद नहीं है और विगत विनोद के माने हो गया जिसको कि विनोद से कोई मतलब नहीं संसारी जिसको सुख दुख से कोई मतलब नहीं जो अपने आनंद से आनंदित है जो अपने आनंद से स्वयं आनंद का स्वरूप है अपने आनंद से मग्न रहने वाला है संसारी सुखों से जिसे सुखने वाला नहीं है ऐसा जो परम परमात्मा है सो अज और वो अज है अज अजमने जिसका जन्म नहीं होता अब देखो वो सब इतने ऐसे लक्षण बताए हैं जितने के सब लक्षण आप देखो तो उल्टे लक्षण भगवान राम ने जन्म दिया हुआ लेकिन कहते नहीं ये जन्म लेने वाले नहीं ये अजन्मा भगवान राम का एक बालक रूप में इतना बड़ा शरीर है कितना बड़ा शरीर नहीं वो तो व्यापक अनंत होकर के वो भगवान राम जब खिलाए जाते हैं कौशल्या है, तो है, खेलते हैं उनको बड़ा विनोद होता है आपको लगेगा कि इनको विनोद हो रहा है कौशल्या के साथ में लेकिन वो विनोद कुछ नहीं वो तो अपने स्वयं अपने आनंद के आनंद अनंत आनंद के सिंधु है उनको विनोद से क्या लेकर देना इस प्रकार अभी पर जितने भी कौशल्या के गोद में वो एक समूण साकार रूप में कितना तो निर्गुण जितने भी लक्षण बताए वो सब वे लक्षण हैं जो कौशल्या के गोद में उस बालक ने नहीं दिखाई देखने जितने भी लक्षण मिला के देख लो या तो सगुण है कभी नहीं हूं तो निर्गुण है यहाँ से बालक रूप छोटे से आकार में नहीं वो तो व्यापक है तो मैंने सगुण रूप में भी ध्यान करते हुए भगवान का स्मरण करते हुए पूजा में उस निर्गुण को भूलना नहीं चाहिए वो निर्गुण ही सगुण रूप में सगुण निर्गुण दो रूप में नहीं अलग अलग दो रूप में नहीं है बस बाकी